श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा तो नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रत में आया वह अपने टापों से धरती खोदता आ रहा था उसकी गर्दन के छितए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी उसकी भयानक हिन्हनाट से सबके सब, सब भय से काँप रहे थे उसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोढ़र ही हो उसे देखने से ही डर लगता था बड़ी मोटी गर्दन थी शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है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 उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा परीक्षित सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था उस पर विजय पाना तो कठिन था ही उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था उसने भगवान के पास पहुँच दुलत्ती झाड़ी परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ ४०० हाथी की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ खड़े हो गए थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया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 उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया आंखों की पुतली उलट गई वह मल त्याग करने लगा थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भूजा खींच ली उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ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 वासुदेवा खिलावास उवासदेवाखिलावास सावतावर प्रभो तमात्माता ज्योतिर्वेधसा गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरशे आत्मनाश्रयपूं मयया सृजे गुणा तैरद सत्यसक सृज वसी सत्वं तं भूधरभूता दैत्य प्रमतरक्षसावतीर्ण विनाशा सेतूनाय चिश्चा ते निहि दैतो लीलां भयाकृति यस हिशीसात्यजंत्य निमिषा दिव मुष्टिकं चैव मलानन हस्नम कंस च निहतम द्रक्षे पर विभो तस्याशंखयवन मुराण नरक से पारिजाता पर्र सेय उद्वाहम वीरकन्याना वीरशुक्लालक्षण जगह मोक्षण पाप द्वारकायां जगत्पते शमतक दानम से भार्य मृतपुत्र प्रधानम ब्राह्मण से सुधाम पौंडक वधम पश्चात्शीपुरैदीपन दंतक्धनम चैद्य च महाकृत यानि चाजाणी द्वारकासन भवान् कर्ता दक्षाम्य हम तेयानी कविर्भुवी असते कालूपस्णोर मुश्य वै अक्षौनाधन दक्षाम्यर्जुन सारथे निषिघन स संसया सर्वासमोघवांचित सतेज सा निवृत्तम गुण प्रवाह भवन मीमह स्वामी स्वर स्वाश्रय्मा विनिर्मित शेष विशेष कल्पन क्रीड़ा न तोस्मी यदि विष्णु सात्वता आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं आपने अपने में स्थित परम स्वतंत्र हैं जगत और उसके अशेष विशेषोभाव रूपी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 भगवान के दर्शनों के आहलाद से नारद जी का रोम रोम खील उठा तन्दंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे एक समय वे ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे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 बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा आता वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से ढक देता इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल चार पाँच बालक ही बच रहे भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबे चले उसी प्रकार उसे धर दबाया ब्योमास बड़ा बलि था उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूँ परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा ना सका तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोट मार डाला देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वालवालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया बड़े बड़े देवता और ग्वालवाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए